जिज्ञासा ज्ञान के प्रति वैराग्य मुख्य हेतु है अथवा गुरु कृपा समाधान ज्ञान के प्रति वैराग्य मुख्य हेतु है या गुरु कृपा इस विषय में मानस में गोस्वामी जी ने कहा है बिनु गुरु हो कि ज्ञान ज्ञान की हो विराग बिनु गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है वैराग्य के बिना भी कहीं ज्ञान हो सकता है अर्थात दोनों के बिना नहीं हो सकते ये दोनों बातें ध्यान देने योग्य हैं यदि आपको जगत से वैराग्य नहीं है तब आप में मक्षक्षा की इच्छा ही नहीं होगी जगत को छोड़ना ही चाहते तो गुरु क्या करेगा गुरु के पास जाओगे तो भी जगत ही मांगोगे वैराग्यवान को ही गुरु ज्ञान का उपदेश कर सकता है यदि किसी व्यक्ति में वैराग्य है और उससे उसने घर भी छोड़ दिया परंतु गुरु न मिले कोई दिशा देने वाला ना हो तो वह व्यक्ति क्या कर पाएगा बहुत सी बातें पुस्तक से जानी नहीं जा सकती एक व्यक्ति को एक जगह ऐसी हस्तलिखित पुस्तक मिल गई जिसमें सोना बनाने की विधि लिखी थी अब तो उसका सारा चित्र उसी में केंद्रित हो गया विधि को ठीक से समझकर कर उसमें उपयोगी सारा सामान ले आया और सोना बनाने में लग गया परंतु सोना बना नहीं दुबारा तिबारा इस प्रकार वह वर्ष तक प्रयास करता रहा उसकी सारी संपत्ति इसी में समाप्त हो गई पर सोना नहीं बना अंत में विक्षिप्त होकर घूमने लगा शास्त्र से उसका विश्वास ही समाप्त हो गया शास्त्र को भला बुरा कहता रहता एक दिन एक महात्मा ने पूछा ऐसा क्यों करते हो तो कहा शास्त्र ने हमको धोखा दे दिया इस पुस्तक में लिखी विधि के आधार पर सोना बनाने के फिर मेरा जीवन बर्बाद हो गया महात्मा ने पुस्तक देखकर कहा विधि एकदम ठीक लिखी है तुम एक बार मेरे सामने बनाओ अब वह कहीं से उधार सामान ले आया और सोना बनाना शुरू कर दिया एक स्थिति ऐसी आई आए कि किताब में निर्दिष्ट विधि के अनुसार नींबू का रस सामग्री में छोड़ना था वह चाकू उठाकर नींबू काटने लगा तभी महात्मा ने एक थप्पड़ मारा और कहा यहाँ कहाँ लिखा है कि चाकू से नींबू काटो यही लिखा है कि नींबू का रस छोड़ो महात्मा ने हाथ से नींबू तोड़कर रस उसमें गिराया तो सोना बन गया इसी प्रकार साधना मार्ग में भी कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो अनुभव से ही खुलती हैं उन्हें गुरु ही बता सकता है उसमें पुस्तकीय ज्ञान क्या करेगा दूसरी बात यह है कि जिसका ज्ञान हमें प्राप्त करना है वह अशब्द पद है शब्द के द्वारा कहा नहीं जा सकता इसलिए साधना मार्ग से गुरु का होना नितांत आवश्यक है ज्ञान के लिए वैराग्य और गुरु कृपा दोनों का ही अपना अपना महत्व है इनमें छोटा बड़ा या मुख्य हेतु तो किसे कहें जिज्ञासा कोई गुरु को शिव रूप मानकर गुरु मंत्र का निरंतर अनुसंधान करता रहे तो क्या उसके लिए वेदांत का रहस्य खुल सकता है समाधान निष्ठा से बड़े बड़े काम होते हैं पुंडरिक की माता पिता के प्रति जो निष्ठा बन गई उससे स्वयं भगवान को उसके घर आना पड़ा इसी प्रकार गुरु के प्रति गुरु मंत्र के प्रति जिसकी दृढ़ निष्ठा हो जाएगी उसे वेदांत का रहस्य क्यों नहीं खुलेगा सम्यक प्रकार से गुरु आज्ञा के पालन करने मात्र से ही ज्ञान हो जाता है छांदोग्योपनिषद में इस प्रकार की एक कथा आती है सत्यकाम जाबाल नाम का एक ब्राह्मण बालक गौतम ऋषि के गुरुकुल में रहता था एक बार गुरु ने उसे 400 गायें, गाय सौंपी और आज्ञा दी वश इन गायों को जंगल में ले जाकर इनकी सेवा करो जब इनकी संख्या 1000 हो जाए तभी तुम वापस आना गुरु आज्ञा को मानकर जाबाल गायों को लेकर जंगल चला गया और गो सेवा में तन्मय हो गया कुछ वर्ष बाद गायों की संख्या एक हो गई परंतु उसे यह ज्ञात न हुआ तब वृषभ शाण के शरीर में आवेशित होकर वायुदेव ने उसे कहा कि हम लोग एक हजार हो गए हैं अब हमें आश्रम ले चलो वृषभ ने उसे उपदेश भी दिया और कहा यह ब्रह्म के प्रथम पाद का कथन है आगे का उपदेश अग्निदेव करेंगे अब वह गायों को लेकर आश्रम की ओर लौटा रास्ते में अग्निदेव ने उसको ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश किया और कहा आगे का कथन आदित्य करेंगे फिर हंस के रूप में आदित्य ने तृतीय पाद का उपदेश किया और कहा आगे का कथन प्राण देवता करेंगे फिर वह आगे चला तो मृदगु पक्षी के रूप में प्राण देव ने चतुर्थ पाद का उपदेश किया इस प्रकार जब सत्यकाम आश्रम पहुंचा तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारा चेहरा तो बड़ा तेजस्वी मालूम पड़ रहा है ऐसा लगता है तुम्हें तो ब्रह्म ज्ञान हो गया सत्यकाम ने सारी घटना गुरु जी को सुना और कहा कि मुझे तो आपने ज्ञान प्राप्त कराना है गुरुजी ने कहा जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है वही ठीक है इसमें संशय मत करो इस प्रकार गुरु ने उसके ज्ञान पर मुहर लगा दी इस प्रकार की गुरु निष्ठा जिसमें हो उसे वेदांत का रहस्य खुल ही जाएगा इसमें कोई संशय नहीं है